दोस्तों कभी नोटिस किया? जब तुम उदास होते हो, तो तुम्हें ये सोचकर और बुरा लगता है कि तुम उदास हो। फिर तुम सोचने लगते हो, मुझे ऐसे फील नहीं करना चाहिए, मुझे स्ट्रांग रहना चाहिए। और जैसे ही तुम ये सोचने लगते हो, तुम और ज़्यादा उदास हो जाते हो। यही है मार्क मैनसन का फीडबैक ल एंजाइटी होने पे तुम एंजूश हो जाते हो कि तुम एंजूश क्यों हो। फेलियर पे तुम गिल्ड फील करते हो कि तुम्हें गिल्ड फील नहीं करना चाहिए। और जब लाइफ कंट्रोल से बाहर लगती है, तुम्हारा माइंड और ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में तुम कंट्रोल कंपलीटली लूज कर देते हो। म� सिग्नल होते हैं कि कुछ चेंज करना है। उन्हें दुश्मन बनाकर तुम अपनी ही लाइफ को हेल्प बना लेते हो। आज की सोशल मीडिया वर्ल्ड में तो ये लूप और भी डेंजरस है। तुम किसी के परफेक्ट लाइफ के स्टोरीज देखते हो और सोचते हो, मेरी लाइफ इतनी मैसी क्यों है? फिर तुम अपने आप को कंपेयर करते हो और ज अपने इमोशन से लड़ना बंद करो, बैड फीलिंग्स को फील होने दो, उन्हें जज मत करो। क्योंकि जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम्हें कभी-कभी बुरा लगता है, तभी वो इमोशन अपना पावर लूज करता है। एक्सेप्टेंस इज़ नॉट वीकनेस, इट्स कंट्रोल। तुम जब अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हो, तब तुम � सवाल ये है कि कौन सा पेन चूज किया जाए और इसी के बारे में Manson नेक्स चाप्टर में बताता है The Value of Suffering